श्री श्री चैतन्य चलतावली श्रीभुनेश्वर महादेव यौ तौश तो शंखकपालूषितकस्थिमालाधरू द्वारवती शमशान निलौ नागारिगोवाहनौतक्षौ बलिद्ञमथनौ श्रीशल पापम वो सदा हरिहर श्री वस्तंग गंगा भगवान हरी और भगवान भोलेश्वर सदा हमारे पापों को हरण करते रहें वे हरिहर भगवान कैसे हैं एक ने तो हाथ में शंख धारण कर रखा है दूसरे ने कपाल ही ले रखा है एक ने गले में सुंदर वैजंती माला धारण कर रखी है तो दूसरे नरमुंडों की ही माला पहने हुए हैं एक द्वारका निवास करते हैं तो दूसरे शमशान में ही पड़े रहते हैं एक गरुड़ पर सवारी करते हैं तो दूसरे बूढ़े बैल पर ही चढ़कर घूमते रहते हैं एक के दो नेत्र हैं तो दूसरे के तीन नेत्र हैं एक ने बलि का यज्ञ विध्वंस किया है तो दूसरे ने अपने गणों से दक्ष प्रजापति के यज्ञ मंडप को चौपट कराया है एक के प्राण प्रिया समुद्रतनया लक्ष्मी हैं तो दूसरे शैलसुता पार्वती को ही प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं प्रातःकाल साक्षी गोपाल भगवान की मंगल आरती के दर्शन करके महाप्रभु आगे के लिए चलने लगे महाप्रभु के हृदय में जगन्नाथ जी के दर्शन की इच्छा अधिकाधिक उत्कट होती जाती थी जो जो वे आगे बढ़ते थे त्यों ही त्यों प्रभु की भगवान के दर्शन की इच्छा पूर्वाप्रेक्षा प्रबल होती जा रही थी रास्ते में चलते चलते ही मुकुंददत्त ने अपने कोकिल कूजित कमनीय कंठ से संकीर्तन का पद गाप गाना आरंभ कर दिया राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पा सभी ने मुकुंद दत्त के स्वर में स्वर मिलाया संकीर्तन की सुरीली तान से उस जन्न शून्य निरव पथ में चारों ओर इसी संकीर्तन पद की गूँज सुनाई देने लगी महाप्रभु भावावेश में आकर नृत्य करने लगे। किसी को कुछ खबर ही नहीं थी कि हम लोग किधर चल रहे हैं मंत्र से किले हुए मनुष्य की भांति उन सबके शरीर अपने आप ही आगे की ओर चले जा रहे थे रास्ता किधर से है और हम कहाँ पहुँचेंगे इस बात का किसी को ध्यान ही नहीं था इस प्रकार प्रेम में विफोर होकर आनंद नृत्य करते हुए प्रभु अपने साथियों के सहित भुवनेश्वर नामक तीर्थ में पहुँचे वहाँ पर बिंदुसर नाम का एक पवित्र सरोवर है इस सरोवर के संबंध में ऐसी कथा है कि शिव जी ने संपूर्ण तीर्थों का बिंदु बिंदु भर जल लाकर इस सरोवर की प्रतिष्ठा की इसीलिए इसका नाम बिंदुसर अथवा बिंदुसागर हुआ महाप्रभु ने सभी भक्तों के सहित बिन्द सागर तीर्थ में स्नान किया और स्नान के अनंतर आप भुवनेश्वर महादेव जी के मंदिर में गए भगवान भुवनेश्वर की भुवन मोहिनी मंजुल मूर्ति के दर्शन से प्रभु मूर्छित हो गए थोड़ी देर के पश्चात बाह्य ज्ञान होने पर आपने संकीर्तन आरम्भ कर दिया भक्तों के सहित प्रभु दोनों हाथों को ऊपर उठाकर शिव शिव शंभो हर हर महादेव इस पद को गा गा कर जोरों से नृत्य कर रहे थे सैकड़ों मनुष्य प्रभु की को चारों ओर से घेरे हुए खड़े थे भुवनेश्वर महादेव जी का मंदिर बहुत प्राचीन है और यह शिव जी बहुत पुराने हैं भुवनेश्वर को गुप्त काशी भी कहते हैं हजारों यात्री दूर दूर से भगवान भुवनेश्वर के दर्शन के लिए आते हैं और इनके मंदिर में सदा पूजा होती ही रहती है महाप्रभु चारों ओर जलते हुए दीपकों को देखकर प्रेम में उन्मत्त से हो जाए हो गए चारों ओर छिटकी हुई पूजन की सामग्री से वह स्थान बड़ा ही मनोहर मालूम पड़ता था महाप्रभु बहुत देर तक मंदिर में कीर्तन करते रहे और वहीं उस दिन उन्होंने विश्राम किया रात्रि में जब प्रभु सब कर्मों से निवृत्त होकर भक्तों के सहित कथन करने के निमित्त बैठे तब मुकुंददत्त ने प्रभु के पाद पद्मों को धीरे धीरे दबाते हुए कहा प्रभो आपने ही बताया था कि जिस तीर्थ में जाए भगवान भुवनेश्वर का महात्मा सुनना चाहिए एकांत और शैल कानन में विहार करने वाले ये भोले बाबा इस उत्कल देश में आकर क्यों विराजमान हुए काशी छोड़कर इन्होंने यहाँ यह नई गुप्त काशी क्यों बनाई इस बात को जानने की हम लोगों की बड़ी इच्छा है कृपा करके हमें भुवनेश्वर भगवान की पाप पापहारिणी कथा सुनाकर हमारे कर्णों को पवित्र कीजिए भगवत संबंधी कथाओं के श्रवण मात्र से ही अंतकरण की मलिनता मिट जाती है और हृदय में पवित्रता का संचार होने लगता है मुकुंद दत्त के ऐसे प्रश्न को सुनकर कुछ मुस्कुराते हुए प्रभु ने कहा मुकुंद तुमने यह बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा इन भगवान भूतनाथ के यहाँ पधारने की बड़ी ही अद्भुत कथा है स्कंद पुराण में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है उसी को मैं संक्षेप में तुम लोगों को सुनाता हूँ इस हरिहर महिमा वाली पुण्य कथा को तुम लोग ध्यानपूर्वक सुनो पूर्वकाल में शिव जी काशीवासी के ही नाम से प्रसिद्ध थे वाराणसी को ही उन्होंने अपनी लीला लीलास्थली बनाया शिव जी के सभी काम विचित्र ही होते हैं इसीलिए लोग उन्हें अवघड़नाथ कहते हैं अवघड़नाथ बाबा को काशी जी में भी कुछ गर्मी सी प्रतीत होने लगी इसलिए आप काशी को छोड़कर कैलाश पर्वत के शिखर पर जाकर रहने लगे इधर काशी सुनी हो गई वहाँ एक राजा ने अपनी राजधानी बना ली और वह बड़े ही भक्तिभाव से भगवान भूतनाथ की पूजा करने लगा राजा ने हजारों वर्ष तक शिव जी की घोर आराधना की उसके उग्र तप से आशुतोष भगवान प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट होकर उससे वरदान मांगने को कहा राजा ने दोनों हाथों की अंजलि बांधे हुए विनीत भाव से करुण स्वर में कहा प्रभो मैं अब आपसे क्या मांगूं? आपके अनुग्रह से मेरे धन धान्य राजपाट पुत्र परिवार आदि सभी संसार के उत्तम समझी जाने वाली वस्तुएं मौजूद हैं मेरी एक ही बड़ी उत्कट इच्छा है उसे संभवतः आप पूरी न कर सकेंगे शिवजी ने प्रसन्नता के वेग में कहा राजन मेरे लिए प्रसन्न होने पर त्रिलोकी में कोई भी वस्तु अधेय नहीं है तुम्हारी जो इच्छा हो उसे ही निसंकोच भाव से मांग लो राजा ने अत्यंत ही दीनता प्रकट करते हुए सरलता से कहा हे वरद यदि आप प्रसन्न होकर मुझे वर ही देना चाहते हैं तो मुझे यही वरदान दीजिए कि युद्ध में मैं श्री कृष्णचंद्र जी को परास्त कर सकूं। सदा आग धतूरे के नशे में मस्त रहने वाले अवगढ़दानी सदाशिव वरदान देने में आगा पीछा नहीं सोचते कोई चाहे भी जैसा वर क्यों ना मांगे उससे इन्हें स्वयं भी चाहे क्लेश क्यों न उठाना पड़े ये वरदान देते समय ना करना तो सीखे ही नहीं हैं राजा की बात सुनकर आप कहने लगे राजन तुम घबराओ मत मैं तुम्हें अवश्य ही युद्ध में श्री कृष्ण भगवान से विजय प्राप्त कराऊंगा। तुम अपनी सेना सजाकर समर के लिए चलो तुम्हारे पीछे पीछे अपने सभी भूत पिशाज बेताल आदि गणों के साथ युद्ध क्षेत्र में तुम्हारी रक्षा के निमित्त मैं चलूँगा यह तो मेरा पार्शुपदास्त्र इससे तुम श्री कृष्ण भगवान की संपूर्ण सेना को विध्वंस कर सकते हो यह कहकर शिवजी ने बड़े हर्ष के साथ राजा को पार्शुपदास्त्र दिया शिवजी से दिव्य अस्त्र पाकर राजा परम प्रसन्न हुआ और उसने भगवान के ऊपर धावा बोल दिया अंतर्यामी भगवान तो घट घट की जानने वाले हैं उन्हें सब बातों का पता चल गया उन्होंने सोचा शिवजी मेरे भक्त हैं तपस्या के अभिमानी उस राजा के साथ इन्हें भी अभिमान हो गया इसलिए मुझे दोनों के अभिमान को चूर करना चाहिए शिवजी का जो प्रिय है वह मेरा भी प्रिय है इसलिए दोनों ही मेरे भक्त हैं इन दोनों के मद को नष्ट करना मेरा कर्तव्य है तभी मेरा मदहारी नाम सार्थक हो सकता है यह सोचकर भगवान ने राजा की सेना के ऊपर सुदर्शन चक्र छोड़ा उस सुदर्शन चक्र ने सर्वप्रथम तो राजा के सिर को ही धर से अलग करके उसे भगवान की विष्णुपुरी में भेज दिया क्योंकि भगवान का क्रोध भी वरदान के ही तुल्य होता है ये ते हताश चक्रधरेन राजैलोक्यनाथन जनार्दन ते ते मृता विष्णुपुरिम प्रयाता क्रोधोपिधेवश्च वरे नुल्य इसके अनंतर राजा की संपूर्ण सेना को छिन्न भिन्न करके सुदर्शन चक्र शिवजी की ओर झपटा शिवजी अपने अस्त्र शस्त्रों को छोड़ मुट्ठी बांध कर भागे किंतु जगत के बाहर जा ही कहाँ सकते थे जहाँ कहीं भी अपने अस्त्र शस्त्रों को छोड़ भाग कर जाते वहीं सुदर्शन चक्र उनके पीछे पहुँच जाता त्रिलोके में कहीं भी अपनी रक्षा का आश्रय न देखकर शिव जी फिर लौटकर भगवान की ही शरण में आए और पृथ्वी में लौटकर करुण स्वर से स्तुति करने लगे हे जगतपते इस अमोघ अस्त्र से हमारी रक्षा करो प्रभो आपकी माया के वशीभूत होकर हम आपके प्रभाव को भूल जाते हैं प्रभो यह घोर अपराध हमने आज्ञान के ही कारण किया है आप ही संपूर्ण जगत के एकमात्र आधार हैं ब्रह्मा विष्णु और हम तो आपकी एक कला के करोड़वें अंश के बराबर भी नहीं हो सकते हे विश्वपते आपके एक एक रोम रोमकूप में करोड़ों ब्रह्मांड समा सकते हैं नाथ हम तो माया के अधीन हैं माया आपकी दासी है वह हमें जैसे नचाती है वैसे ही नाचते हैं इसमें हमारा अपराध ही क्या है हम स्वाधीन तो हैं ही नहीं शिव जी की ऐसी कातरवाणी सुनकर भगवान ने अपने चक्र का तेज सम्वरण कर लिया और हंसते हुए कहने लगे शूल मैंने केवल आपके मध को चूर्ण करने के ही निमित्त सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया था जिससे आपको मेरे प्रभाव का स्मरण हो जाए मेरी इच्छा आपके ऊपर प्रहार करने की नहीं थी आप तो साक्षात मेरे स्वरूप ही हैं जो आपका प्रिय है वह मेरा भी प्रिय है जो आपकी भक्ति करता है उस पर मैं संतुष्ट होता हूँ जो मूर्ख मेरी तो पूजा करता है और आपकी उपेक्षा करता है उस पर मैं कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकता बिना आपकी सेवा किए कोई मेरे प्रसाद का भागी बन ही नहीं सकता अब मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ आप, आप कोई वरदान मांगिए शिव जी ने विनीत भाव से कहा स्वामीन अपराधियों के ऊपर भी दया के भाव प्रदर्शित करते रहना यह आपका सनातन स्वभाव है प्रभो मैं आपके श्री चरणों में अब क्या निवेदन करूँ मेरी यही प्रार्थना है कि आप मुझे अपने चरणों के शरण में ही रखिए आपके चरणों का सदा चिंतन बना रहे और आपके अमित प्रभाव की कभी विस्मृति न हो ऐसा ही आशीर्वाद दीजिए शिव जी के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान ने प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा बृहस्पत मैं आप पर बहुत ही प्रसन्न हूँ आप तो सदा से मेरे ही रहे हैं और सदा मेरे ही रहेंगे आपको मेरे एक बहुत गोप्य और परम पावन जगन्नाथ क्षेत्र का तो पता होगा ही वह क्षेत्र मुझे अत्यंत ही प्रिय है उसके चारों ओर बीस योजन तक की भूमि बड़ी ही पवित्र है उसमें जो भी जीव रहता है वह मेरा सबसे श्रेष्ठ भक्त है वह चाहे जिस योनि में क्यों न हो अंत में मेरे ही धाम को प्राप्त होता है आप वहीं जाकर निवास करें आपका क्षेत्र गुप्त काशी के नाम से प्रसिद्ध होगा और उस क्षेत्र में जाकर जो आपका दर्शन करेंगे उनके जन्म जन्मांतरों के पाप क्षय हो जाएंगे भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर उस दिन से शिवजी यहीं आकर रहने लगे हैं जो इस क्षेत्र में आकर भक्तिभाव से स्थिर चित्त होकर भुवनेश्वर महादेव जी के दर्शन करता है और दत्तचित्त होकर इस पुण्याख्यान का श्रवण करता है वह निश्चय ही पापों से मुक्त होकर अक्षय सुख का भागी बनता है प्रभु के मुख से शिव जी के इस पावन आख्यान को सुनकर सभी भक्त प्रसन्न हुए और प्रभु की आज्ञा प्राप्त करके वह रात्रि उन्होंने वहीं सुखपूर्वक बिताई प्रातःकाल कर्मों से निवृत्त होकर और भुवनेश्वर भगवान के दर्शन करके प्रभु अपने भक्तों के सहित कमलपुर में पहुँचे और वहाँ जाकर पुण्य तो नदी में सभी ने सुखपूर्वक स्नान किया वहाँ कपोतेश्वर भगवान के मंदिर में जाकर शिव जी की स्तुति की और भक्तों सहित प्रभु दक्षिण दिशा की ओर देखने लगे यहां से श्री पुरी तीन की ही कोष्त रह जाती है भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर की विशाल ध्वजा और चक्र यहां से स्पष्ट दिखने लगते हैं प्रभु ने दूर से जगन्नाथ के मंदिर की फहराती हुई विशाल ध्वजा देखी उस ध्वजा के दर्शन मात्र से ही प्रभु पछाड़ खाकर पृथ्वी पर गिर पड़े वे प्रेम में उन्मत्त होकर कभी हंसते थे कभी रोते थे कभी आगे को दौड़ते थे और कभी संज्ञा शून्य होकर गिर पड़ते थे चेतना होने पर फिर उठते और फिर गिर पड़ते कभी लंबे लेटकर कर ध्वजा के प्रति साष्टांग प्रणाम करते और फिर प्रणाम करते करते ही आगे चलते एक बार भूमि पर लौट कर प्रणाम करते फिर खड़े हो जाते और फिर प्रणाम करते इस प्रकार आँखों से अस््रु बहाते हुए धूल में लोट पोट होते हुए दर्शन की उत्कट इच्छा से गिरते पड़ते तीसरे पहर अठारह नाला के समीप पहुँचे भक्त भी प्रभु के पीछे पीछे संकीर्तन करते हुए आ रहे थे अठारह नालापुरी के समीप एक सेतु है इसी सेतु से जगन्नाथपुरी में प्रवेश करते हैं प्रभु उस स्थान पर जाकर बेहोश होकर गिर पड़े पीछे से भक्त भी वहाँ पहुँच गए